कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यूआरएल कथा पाठब्लॉगस्पॉटइन गोविंद मिश्र की कहानी माइकल लोबो माइकल लोबो तो वही था टुटुरू गोया कि पैंट कमीज कोट में कोई बांस का एक पतला टुकड़ा गलती से डाल गया और डालकर भूल गया रंग धुर काला सिगरेट पी पी कर और भी काला काले के ऊपर पीले पन की गोट दांत अंधेरे में चमकती हुई कोई सफेद लहर नहीं बल्कि ढहती हुई इमारत की जहां तहां से उखड़ती हुई ईटे हाथ पैर लुंज पुंज दाहिने हाथ की दो उंगलियां सिगरेट को बराबर थामे हल्के कांपती हुई लेकिन क्या चुस्ती और आकर्षण था लोबो में उन दिनों वो अपने को हर क्षण हरकत में पाता था जबरदस्त हरकत में समय कैसा भागा जा रहा है और कहा ये सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं हुई क्योंकि वो खुद दोगुनी रफ्तार से भागता होता दिन में बारह बजे तक कचहरी में वकालत उसके बाद या तो शराब की जुगाड़ में दौड़ते फिर रहे हैं या फिर शराब की महफिलें गर्म हो रही है घर में बीवी बच्चे अपनी जाने लोगों का काम है उनके लिए सिर्फ रुपए मुहैया कर देना बरखुरदार शहर के पहुंचे हुए वकील के बेटे थे खुद वकील बने तो मुवक्किल मुकदमे पहले से ही मौजूद कुछ दिनों में सरकारी वकील हो गए तो और भी घर खर्च लायक आमदनी पक्की हो गई। दूसरे मुकदमों से जो पीट पाट लिया वो शराब के लिए था दोपहर से अड्डेबाजी चालू हो जाती और चलती रहती बरसात की छिरी की तरह अंतराल सिर्फ इस महफिल से उठकर दूसरी तक जाने का उसे जमाने का भीतर बाहर खलल बलल करती होती शराब शाम तक पेट में बुदर बुदर होने लगता जैसे चूल्हे पर अदहन चढ़ा हो कभी तो पेट की बाकायदे धज्जियां उड़ी होती ऐसा लगता जैसे भीतर लताओं के हजारों टुकड़े उड़ रहे हैं उड़े जा रहे हैं लेकिन जाम सामने बराबर हाजिर जब तक की पलक के ऊपर पहाड़ न आकर बैठ जाए आधी रात तक घर पहुंच गए तो पहुंच गए वरना जहां तक पहुंचे पहुंचे कभी किसी की कार में ही लुढ़क गए और रात कार के साथ गैरेज में कट गई कभी सुबह सुबह ढूंढ मची दोस्तों से पूछा पाची हुई तो कोई दोस्त ही ताज्जुब करने लगा Ain? घर नहीं पहुंचा कहकर तो गया था कि घर ही जाता हूं अच्छा ठहरिए बरामदे में कोई पड़ा है शायद वो ही हो और बाहर बरामदे या सीढ़ियों पर सोती हुई शख्सियत हजरत माइकल लोबो की ही निकलती बाद में कितने दिनों तक ऐसी कोई बात महफिलों में मजाक बन नाचती वैसे ज्यादातर लोबो घर पहुंची जाते क्योंकि वो जिम्मेदारी उनकी नहीं किसी और की होती थी किसी न किसी की नजर पड़ ही जाती और छोटा कस्बा होने की वजह से सभी माइकल लोबो को पहचानते थे लोबो से ज्यादा तेज भागती थी उनकी जबान कतन्नी की तरह कचकच -कच करती चली जाती वो कहता भी था लो बो बो लो एक ही बात हार्फ ही तो इधर से उधर हो गया और साथ मिलाकर पढ़िए तो भी वही है लोबो बोलो अल्लाह ताला का हुक्म है कि बोलो अरे वो दारा सिंह है तो यहां भी दारू सिंह है जामलकर वो यहाँ कहा होगा भाई जाम बुलकर है तो जाम को ही ढूंढ रहा होगा वो होगा देवदास तो हम भाई सेवादास हैं चढ़ाओ जाम लोबो की हजर जवाबी और मजाक के अंदाज ऐसे थे कि महफिलों में सब उनके मोहताज होते हर महफिल का केंद्र बिंदु वही था वो बोलता और सब सुनते शराब और उसकी बातें एक सिक्के के दो पहलू थे उन्हीं से महफिलें गरम होती थीं। एक से एक चटक और शानदार मजाक लोगों के दिमाग में दौड़े चले आते एक चौराहे पर शहर की एक मशहूर हस्ती की प्रतिमा खड़ी थी वे जब जीवित थे तो समाज सेवी होने के अलावा उनका एक व्यक्तिगत किस्सा भी शहर में खासा मशहूर था उनकी एक रखेल थी जो उन्हें भी छोड़कर किसी और के साथ भाग गई थी एक रात शराब के बाद लोबो एंड कंपनी भटकती हुई इस चौराहे पर आ निकली मूर्ति के पास ही ट्रैफिक का एक बोर्ड था कीप लेफ्ट लोबो अपने साथियों को बुला बुलाकर उसे पढ़वा रहे थे और भुनबुनाते जाते पब्लिसिटी की हद है दोस्त लोग उस पर भी ना समझे तो उन्होंने तफसील दी यानि की मूर्ति के साथ साथ ये भी मशहूर कर रहे है की उनकी जो कीप थी वो भाग गई कीप लेफ्ट <laughs> यानी कि भाई साहब कभी कभी मजाक पैदा करने की लत लोबो से क्या का क्या उगलवा जाती उस शाम वो अपने पिता को दफनाकर सीधा महफिल में पहुंचा था पिता के ही एक बुजुर्गवार साथी ने देखा तो औपचारिकता वश दूर से ही पूछा माइकल तुम्हारी माँ कैसी है ऑलराइट सर स्टिल अडो सर कहकर लोगो अपने पैने अंदाज में खुश खुश आगे बढ़ गया लेकिन जब सभी दोस्त एकाएक चुप तो उसे भी कुछ पहुंचा जो वो कह गया उससे ये ध्वनि निकल गई कि मां आप जैसे विधुर लोगों के लिए उपलब्ध है लोगों को हल्की ग्लानी हुई कि अभी अभी पिता को कब्र में उतार कर आया और फौरन शराब साथ ही मां के साथ ऐसा क्रूर मजाक लेकिन यही तो था माइकल लोबो शराब के बिना एक भी दिन रहना मुश्किल और शराब और जुबान तो फिर साथ साथ रखती थी कोई लगाम नहीं हम दर्द उसे अक्सर समझाते कुछ दोस्तों ने उसे टालना भी शुरू किया कुछ ने शराब देना बंद कर दिया गिरजे के पादरी लोग कहते माइकल अब भी समय है आ जाओ हम शराब छुड़वाने में तुम्हारी मदद करेंगे लेकिन लोबो तो सोते हुए भी जैसे घोड़े पर सवार रहता था किनारे बैठ तमाशा देखने वाले क्या जाने दरिया में बहना क्या है क्या होता है लहरों के थपेड़ो में डूबना उतराना अरे एक बार लगाम छोड़कर तो देखो हुजूर पर लग जाएंगे उड़ने का लुत्फ तुम क्या जानो हर वक्त अपनी सेहत की हिफाजत करते बैठे रहते हो और ये शरीर भी आखिर दगा ही दे जाता है लोगो को थोड़ा बहुत गढ़ती थी तो बीवी की वो झुकी हुई निगाहें जिनके बोझ को उठाए वो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देती जो कहीं भी पड़े उसके पति को देर रात उठाकर घर लाया होता लोगो ने कभी उन निगाहों को देखा नहीं इस हालत में ही नहीं होता था फिर भी वे उसे बराबर घूरती होती उसकी पीठ में छेद करती होती लोगो तेज बोल बोल कर बीवी की उन नजरों को परे कर देता था धीरे धीरे उसके लिए वो एक खेल हो गया था थोड़ी देर को शीशे में कुछ उतराएगा लोग एक हाथ मारकर उसे पूंछ डालेगा बीवी भी आखिर तंग आ गई कहा तक आधी रात को रोज किसी न किसी का सामना करती उसने माइकल को उठाकर लाने वाले को दबी जुबान में फटकारना शुरू कर दिया भाई साहब क्यों उठाकर लाए आप इनकी जगह वहीं है जहां ये पड़े थे फिर ये हुआ कि कोई खटखटाता रहता वो दरवाजा ही न खोलती लाने वाला माइकल को सीढ़ियों पर सुलाकर चला जाता इस बीच बेटी रूथ जाग गई तो वो पापा को भीतर करती वरना सीढ़ियों पर ही सुबह ऐसे ही चल रहा था बीच बीच में लोबो को सुधारने की कोशिशें भी बीवी को दिए वायदे कि बस आज से बंद लेकिन शाम को फिर उसी हालत में पहुंचना सब कुछ इतनी बार हो चुका था कि किसी भी घटना में कुछ नया नहीं रहा था सबने माइकल लोबो ने खुद भी सुधरने की आशा छोड़ दी थी ऐसे ही जीना था जब तक जीना था और जीना भी एक एक दिन नहीं एक दिन में एक एक महीना घट रहा था कि एक रोज वैसे ही घर की सीढ़ियों पर लुड़के हुए पता नहीं क्या हुआ कि लोगों में तमाम धुंध के बीच अपने इर्द गिर्द की थोड़ी पहचान जगी दिमाग सोया था ये एकदम नहीं मालूम कि कौन यहां लाया कैसे लाया वो रात कहां था शाम कहां से शुरू हुई लेकिन उसने देखा कि रूथ उसे सीढ़ियों पर से उठा रही है पापा मैं कब तक आपको इस तरह से उठाती रहूंगी ये शब्द स्वर में कैसी वेदना जहां तकलीफ का बांध चटकने को आ जाता है रूथ बोल चुकी पर वे शब्द फिर भी बोलते रहे उनके पीछे बड़ी ही रहस्यमय गूंज थी जैसे दूर किसी गिरजे के घंटों की आवाज संगीत में छनती हुई चली आ रही हो अनुगूज सिर्फ आवास की ही नहीं अर्थ की भी अर्थ जो रोशनी बन आसपास फैल रहा था फैलकर बच रहा था आवाज अर्थ और रोशनी के फर्क खत्म हो गए घर सीढ़ियां बरामदा छप्पर बेटी और वो इनकी अलग अलग पहचानें नदारत थीं सिर्फ रोशनी थी रोशनी में उतराते गूंज के टुकड़े वहीं कहीं पर कहीं नहीं कैसा अद्भुत था वो प्रकाश एक छोटी सी जागना में ही जागना जहां बड़ी होती होगी वहां ज्यो ज्यो वो रोशनी उसकी पहुंच से बाहर होती गई लोबो का मन ग्लानी से भरता गया हीनता बोध जीवन में पहली बार उभरा और वो भी इतना कि लोबो उसके बोझ से तबा जा रहा था रूथ ने अंदर ले जाकर लिटा दिया पर लोबो को अब नींद कहा कोई खामोश कराह उस पर गहरी खरोंच खींचती इधर से उधर चली जाती एक के बाद दूसरी हर जगह गिरे हुए बाप को देखकर कैसी तकलीफ उपजती होगी बेटी में शर्म का कितना बोझ होती होगी रूथ की नन्ही सी जान अपने परिचितों और सहेलियों के बीच उसका सिर झुका रहता होगा उस चीज को लेकर जिसके लिए वो दूर दूर तक जिम्मेदार नहीं थी मुश्किल मुश्किल से पॉप हटी उस रोज लोबो सीधा पादरी के पास गया और बोला फादर मैं आज इसी वक्त शराब छोड़ता हूं न धीरे धीरे छोड़ने की बात न किसी दवा ड्रग या व्यक्ति का सहारा ही चाहिए लोगो को पता नहीं कैसे बहुत भरोसा था इस बार एक हफ्ता बहुत बुरा भी था लगता कि जैसे जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर हवा में गिरता जा रहा है और लोगो देख रहा है ये कान गया ये दाहिने हाथ की उंगली गई कभी कभी पूरे शरीर में खून की जगह हवा ही हवा महसूस होती कभी जाने कहा से चीटियों का कोई बड़ा काफिला उठ खड़ा होता सारे शरीर में एक साथ रेंगने लगता लोबो एक खोलती हुई चिंचिनाहट में आ गिरता कभी शराब के एक खूंट के लिए वो तलब उठती जैसे पानी के अंदर एक अदत सांस के लिए उठती है बस एक खूंट ऐसे में लोबो अपना हाथ कसकर दबाता उस रोशनी को याद करने लग जाता जो उस रात सीढ़ियों पर उतरी थी लोबो के लिए उसे उठाने छह महीने हुए लोगो ने शराब को हाथ नहीं लगाया परिवार के लिए राहत हुई कि किसी को अब लोगों के लिए आधी रात उठना नहीं पड़ता बाकी पहले जैसा ही है लोगों ने सोचा था कि शराब छोड़ते ही वो पिता जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ बड़े आदमियों के लिए वो अब भी शराबी कबाबी है जो साथी थे उनसे शराब ही जोड़ती थी शराब गई तो वो भी गए निम्न वर्ग के लिए लोगो कौतूहल की चीज है अरे वही है छोड़ दी गप मारता है वो लोग लोबो से सटने की कोशिश करते हैं कभी शराबी खुद आता है कभी उसकी माँ कभी बीवी कैसे छूटी भैया क्या हमारा रमन्ना नहीं छोड़ सकता लोबो इन लोगों को झिड़क कर भगा देता है उन्हें कभी मुंह नहीं लगाया जब पीता था तब भी नहीं गंदे लोग हैं मुंह खुला नहीं के ऐसा भपका छूटता है जैसे पेट में ही भट्टी लगी हो एक वक्त था जब वो जलसों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के संचालन का काम बखूबी करता था अपने खास मजाकिया अंदाज में उन्हें जानदार बना देता दो तीन पैक चढ़ाए और मंच पर कूद गया बला का आत्मविश्वास शराब छोड़ने के बाद एक कार्यक्रम हाथ लिया तो मंच पर आते ही हाथ पैर कापने लगे गला खुश्क लगा जैसे कि सामने बैठा जन पहले से ही खीखी कर रहा है वही है जो सड़क पर कहीं भी लुढ़का दिखता था सीकिया लोबो की झिग्गी बंद गई एक बोल मुंह से नहीं निकला उसे हटाकर किसी और को खड़ा करना पड़ा पहले लोबो किसी की परवाह नहीं करता था अब किसी की छोटी से छोटी बात भी गड़ जाती है पहले हमेशा उसके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी अब लोबो अकेला हो गया है माइकल पूरे सात साल तुम सोए रहे तुम्हें पता ही न चला कि इस बीच कैसे पिता की जमी जमाई वकालत टुकड़ा टुकड़ा ढलती चली जा रही है ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया था तंदुरुस्ती, अकल शिक्षा बोलने की कला और पिता की उम्दा विरासत लेकिन तुम सो गए, सात साल सोते रहे तुम में अब कोई वजन नहीं रहा बांस में लिपटे फटे कपड़े की तरह तुम अब सिर्फ हवा में फटर फटर होते रहोगे लोगो तो गुजर चुका अब तो उसका खोल बचा है जो इधर से उधर होता रहेगा लोबो के दफ्तर में मुवक्किलों वाली बेंच पर वो बैठी हुई थी मैले कुचले कपड़ों में लिपटी एक दुबली पतली सी काया चेहरा मोहरा साधारण कुल मिलाकर इतनी मामूली कि नजर कहीं नहीं ठहरती थी देखने के फौरन बाद ही भूल जाने वाली चीज दफ्तर में कोई और नहीं था लोबो की नजर किताब से उठी कि वो दिखाई दी कब आई कैसे कि आवाज ही न हुई कितनी देर से यूं चुपचाप बैठी हुई है क्या कोई मुकदमा लाई है लोबो के मुखातिब होते ही औरत ने मुंह सड़क की तरफ कर लिया पीठ लोबो की ओर फिर दोनों हाथों से कपड़े ऊपर खींचकर अपनी पीठ खोल दी पीठ पर घाव ही घाव छिटके हुए थे नए पुराने पके सड़े पुरे अध पुरे सभी तरह के घाव पुराने घावों पर जहां तहाँ नई ठोकरें जिससे सूखने की बजाय वो और भिनक कर रह गए थे पूरी पीठ दागों से ऐसी पटी पड़ी थी जैसे किसी भटकी हुई चिट्ठी पर एक ही जगह के आसपास दस तरह की मोहरे मारी गई हूं लोगो कुछ पूछता उससे पहले ही उसने बताना शुरू किया मर्द रोज शराब पीकर घर पहुंचता है मोहल्ले में घुसते ही झगड़ा फसाद करता है वो बीच बचाव कर किसी तरह घर लाती है तो घर में उसे मारता है या बच्चों को कभी कभी तो एक दूसरे को बचाने की कोशिश में सभी मारे जाती है मारते समय मरद को ठौर कुठौर का ध्यान नहीं रहता बगैर गालियों के वो बात नहीं करता रोज का यही हाल है एक दिन कभी नाका नहीं लोगों ने बीच में टोकने की कोशिश की कल के मुकदमे की तैयारी में व्यस्त होने की बात उठाई लेकिन औरत वैसे ही पीठ इस तरह से किए हुए अपना दुख गाती रही वो अब छोटे छोटे क़िस्सों पर आ गई थी उस रोज ये हुआ अगले रोज ये छोटे छोटे फिजूल के ब्यौरों के साथ बीच बीच में वो सिसकती भी थी पर वो स्वर भी करीब करीब बोलने जैसा ही था सिसकने में आवाज ऊपर नीचे कतई नहीं होती थी एक सी चलती हुई उस आवाज में अजीब सा ठंडापन था जैसे सहते सहते वो उस बिंदु पर आ पहुंची हो जहां उतार चढ़ाव के अहसास ही खत्म हो गए हों, दुख एक पर एक जम कर रह गए हों। वो एक रस ठंडी आवाज लोगों को मूर्छा में ले जा रही थी पता नहीं किस किस्से के बीच वो अचानक फूट पड़ा ठीक है ठीक है तो मैं क्या करूं मुझे इस सबसे क्या मतलब आप तो इस तफसील से सुनाई जा रही हैं जैसे गुनाकार मैं हूं जैसे मैं ही आपको पीटा हूं जैसे आपका पति अगर पीटा है तो इसका जिम्मेदार मैं हूं जाइए अपने मुखिया से कहिए मुझे इससे क्या मतलब आपका आदमी जब इतना खराब है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती दायर करिए मुकदमा मैं लड़ता हूँ मैं जानता हूँ वो आप नहीं करेंगी हिन्दुस्तानी औरत रोएगी गायेगी खूब मगर अलग होने की बात नहीं करेगी औरत पलटी एक नजर लोबो पर डाली वैसी ही ठंडी नजर जैसी आवाज फिर पीठ ढकी आंखों के हिलगे आंसू पहुंचे और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गई औरत तो चली गई पर उसकी पीठ पर उछली दाग, पीछे छूट गए, लोबो की बीवी की वो निगाहें जब वो देर रात लोबो को लाने वालों को धन्यवाद देती होती भाई साहब वो नजरे जिन्हें लोगों ने सीधे कभी नहीं देखा था पर जो उसकी पीठ में बराबर छेद करती रहती थी वे जैसे फिर लौट आई थी उस औरत की पीठ पर उछले घावों में दुगनी चौगनी होकर फैली हुई थी लोबो उलट कर रह गया वो नंगी पीठ और वो उछले घाव सामने बने ही रहते जितना वो परे करता उतना ही ये और सामने झूलते सवाल पर सवाल चले आते कौन थी वो औरत कुछ मांगा तो नहीं पर क्या आस लेकर आई थी उसे इस तरह दुद्कार कर नहीं भगाना था अपना दुख क्या इतना पड़ा होता है कि किसी और के दुख नजर ही ना आए क्या इस औरत को ढूंढा जा सकता है वो कहीं दिखाई दे जाए तो पहचाना भी तो नहीं जा सकता पीठ खुली हो तो वो एकदम पहचान लेगा लोबो के सामने अब भी एक एक घाव था कौन कैसा पीठ पर किस जगह अक्सर उन घावों से बहुत ही महीन धागे उठकर लोबो की आंखों तक तनाती लोबो पर एक रहस्यमयी तन्द्रा मंटराने लगती बैठते उठते चलते फिरते काम करते हुए भी एक धुंध सी चारों तरफ जिसमें वो घाव अस्फुट स्वरों में कुछ बोलते हुए तैरते होते आसपास कुछ वैसी आवाज घूमती होती जो रूथ की उस दिन थी पापा मैं कब तक इस तरह आपको उठाती रहूंगी कब तक कब तक एक दिन तो सोने जागने के बीच लोबो को ऐसा लगा जैसे घावों के वे कटे छटे स्वर अलग थलग पड़े अक्षर हो गए फिर सहसा एक इबारत में सज गए जो उस पीठ पर साफ साफ लिखी हुई थी और ईश्वर ने कहा कि तू अब इधर आजा जो ये कहता है कि तेरी जिंदगी गई उधर देख कि दूसरों की अब भी बच सकती है माइकल तेरा नुकसान इसी तरह भर सकता है कि तू उसे दूसरे की जिंदगी में होने दे जिनसे तू भागता है उन्हीं के बीच जा ड्रिंक एंड शिंक पियो और सिकुड़ते जाओ ड्रिंक और थिंक या तो पी लो या फिर सोच ही लो माइकल लोबो की जुबान थिरक रही थी उसी अंदाज में जैसे कभी शराब की महफिलों में थिरकती थी ये चर्च का एक हिस्सा है पर मुख्य इमारत से दूर एक किनारे पर एक उपेक्षित पड़ा कमरा जो लोबो को हफ्ते में एक दिन एक घंटे के लिए इस्तेमाल को मिल जाता है न यहाँ प्रार्थना घर जैसी सजावट है और न ही वहाँ जैसी गौरवमयी औपचारिकताएं, उल्टे बेतकलुफी है यहाँ तक कि फूहड़पन है हर शुक्रवार को यहाँ कोई भी आ सकता है और अपने बारे में कुछ भी कह सकता है लोग शराब की अपनी कमजोरी से बात शुरू करते हैं छोड़ने की कोशिशें कोशिशों की नाकामिया पीने की विवशताएं और सरकते सरकते अपनी दीगर कमजोरियों पर आ जाते हैं शुरुआत लोगों ने खुद से की थी अपनी कमजोरियाँ सबके सामने खोलकर रख दो तो। तो वे तुम्हारी शक्ति बन जाती है दो कमजोर लोग इस तरह आपस में एक दूसरे की शक्ति बन सकते हैं सबके बोलने के बाद लोबो सभी बातों को समेटकर सारांश प्रस्तुत करता है 20 20-25 आदमी औरत आते हैं, ज्यादातर मजदूर भाई और उनके परिवार के लोग। लोबो एक एक के घर के बारे में उनकी समस्याओं के बारे में जानता है वक्त जरूरत उनमें से किसी के घर पहुँच जाता है वकालत सिर्फ पैसे कमाने के लिए बाकी पूरी तरह से इन्हीं लोगों में डूबा हुआ है मैं पूरे साथ साल, साथ साल सोया रहा जागा तो बाहर जिंदगी कहा की कहा पहुंच चुकी थी मैं उन सात सालों को फिर वापस नहीं ला सकता क्या तुम भी मेरी तरह सोते रहना चाहोगे लोगों की नजरें पुराने नए चेहरों की भीड़ में किसी को खोजा करती हैं वो जिसे लोगो खुद नहीं जानता पहचान भी नहीं पाएगा वो जो आई थी और झिड़की खाकर चुपचाप लौट गई लूबो को चलते रहना है जब तक कि उस पीठ पर उछले घाव पुर नहीं जाते तुम में से कोई और मेरे बराबर क्या बर्बाद होगा ये मेरे बस का कभी नहीं था कि मैं शराब छोड़ सकता ये तुम्हारे हाथ में है भी नहीं इसलिए ओ मेरे भाइयों मैं तुमसे कहता हूं कि शराब छोड़ने की चिंता छोड़ दो चिंता ये करो कि ईश्वर से दूर क्यों हो वो एक बार तुम्हें पास बुला ले एक से एक बातें रस से सराबोर पता नहीं भीतर कहां उगती हैं और कैसे बाहर झरझर करती निकलती चली आती हैं जैसे हवा के हल्के झोंके से ही हर श्रिंगार के फूल बरसते चले आ रही हूं सब सुन रहे हैं पर तुम कहाँ हो वो जो मेरी नादानी से लौट गए हर बार जब आदमी को मारता है तो तुम इस तरह झेलते हो प्रभु क्या इसीलिए तुम वहां हो जहाँ दुख है दर्द है कष्ट है लोबो के मुंह से डेविड की प्रार्थना के बोल जलती मोमबत्ती से मोम की बूंदों की तरह गिर रहे हैं टप टप प्रभु अपने तरीके मुझे जनाओ अपने तरीके मुझे दिखाओ अपने रास्ते मुझे दिखाओ अपने सत्य में मुझे ले चलो मुझे सिखाओ क्योंकि तुम मेरी मुक्ति के देवता हो सारे दिन मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में रहता हूं गोविंद मिश्र की कहानी माइकल लूबो कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस यू आर एल कथा डैश पाठ डॉट ब्लॉक स्पॉट डॉट